श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौहत्तर पाँच जनवरी अठारह सौ चौरासी ईस्वी मणि के प्रति उपदेश कामनी कांचन त्याग श्री राम कृष्ण दोपहर का भोजन कर चुके हैं एक बजे का समय होगा शनिवार पाँच जनवरी अठारह सौ चौरासी ईस्वी मणि को श्री राम कृष्ण के साथ रहते हुए आज तेईसवा दिन है मडी भोजन करके नौबत खाने में थे वहीं से किसी को नाम लेकर पुकारते हुए सुना बाहर आकर उन्होंने देखा कि घर के उत्तर वाले लंबे बरामदे से श्री कृष्ण स्वयं उन्हें पुकार रहे थे मडी ने आकर उन्हें प्रणाम किया दक्षिण के बरामदे में श्री राम कृष्ण मडी से वार्तालाप कर रहे हैं श्री राम कृष्ण तुम लोग किस तरह ध्यान करते हो मैं तो बेल के नीचे कितने ही रूप साफ साफ देखता था एक दिन देखा सामने रुपये दुशाला एक थाल संदेश और दो औरतें तब मैंने मन से पूछा मन तो इनमें से कुछ चाहता है फिर संदेशों को देखा विष्ठा है औरतों में एक बुलाक पहने हुए थी उनका भीतर बाहर सब मुझे दिख पड़ता था आते मलमूत्र हाड़ मांस खून मन ने कुछ न चाहा मन उन्हीं के पाक पद्मों में लगा रहा निक्ति कांटे वाला तराजू के नीचे भी काटा होता है और ऊपर भी मन नीचे वाला काटा है मुझे सदा ही भय लगा रहता था कि कहीं ऐसा न हो कि ऊपर वाले कांटे से ईश्वर से वन मन विमुख हो जाए जिस पर एक आदमी सदा ही हाथ में त्रिशूल लिए मेरे पास बैठा रहता था उसने डराया कहाँ नीचे वाला काटा ऊपर वाले कांटे से इधर उधर झुका नहीं कि यही त्रिशूल भोग दूंगा बात यह है कि कामनी कांचन का त्याग हुए बिना कुछ होने का नहीं मैंने तीन त्याग किए थे ज़मीन जोरू और रुपया भगवान रघुवीर के नाम की जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए मुझे उस देश में कामारपुकुर में जाना पड़ा था मुझसे दस्तखत करने के लिए कहा मैंने दस्तखत नहीं किए मुझे यह ख्याल था ही नहीं कि यह मेरी ज़मीन है रजिस्ट्री ऑफिस वालों ने केशव सैन का गुरु समझकर मेरा खूब आदर किया था आम ला दिए परंतु घर ले जाने का अख्तियार था ही नहीं क्योंकि सन्यासी को संचय नहीं करना चाहिए त्याग के बिना कोई कैसे उन्हें पा सकता है अगर एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखी हो तो पहली वस्तु का बिना हटाए दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है निष्काम होकर उन्हें पुकारना चाहिए परंतु सकाम भजन करते करते भी निष्काम भजन होता है ध्रुव ने राज्य के लिए तपस्या की थी परंतु उन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया था उन्होंने कहा था अगर कोई कांच के लिए आकर कांचन पा जाए तो उसे क्यों छोड़े दया दान आदि और श्री रामकृष्ण श्री चैतन्य देव का दान सत्वगुण के पाने पर मनुष्य ईश्वर को पाता है संसारी मनुष्यों के दानादि कर्म प्रायः सकाम ही होते हैं यह अच्छा नहीं निष्काम कर्म करना ही अच्छा है परंतु निष्काम भाव से करना है बड़ा कठिन ईश्वर से भेंट होने पर क्या उनसे यह प्रार्थना करोगे कि मैं कुछ तालाब खुदवाऊंगा या रास्ता घाट दवाखाना और अस्पताल बनवाऊँगा क्या उनसे कहोगे हे ईश्वर मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं यही सब करूं उनका दर्शन होने पर ये सब वासनाएं एक ओर पड़ी रहती हैं परंतु इसलिए क्या दया और दान के कर्म ही न करना चाहिए नहीं यह बात नहीं आँखों के आगे दुख और विपत्ति देखकर धन के रहते सहायता आवश्यक अवश्य आवश्यक करनी चाहिए ऐसे समय ज्ञानी कहता है दे इसे कुछ दे परंतु भीतर ही भीतर मैं क्या कर सकता हूँ करता ईश्वर ही है अन्य सब अकरता है ऐसा बोझ उसे होता रहता है महापुरुषगण जीवों के दुख से दुखी होकर उन्हें ईश्वर का मार्ग बतला जाते हैं शंकराचार्य ने जीवों की शिक्षा के लिए विद्या का अहम रखा था अन्नदान की अपेक्षा ज्ञानदान और भक्तिदान अधिक ऊँचा है चैतन्य देव ने इसीलिए चांडालों तक में भक्ति का वितरण किया था देह का सुख और दुख तो लगा ही है यहाँ आम खाने के लिए आए हो आम खा जाओ आवश्यकता ज्ञान और भक्ति की है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु क्या स्वाधीन इच्छा प्रिविल है श्री रामकृष्ण का सिद्धांत सब कुछ वे ही कर रहे हैं अगर यह कहो कि सब कुछ उनके मत्थे मर कर फिर तो मनुष्य खूब पाप कर सकता है तो यह ठीक न होगा क्योंकि जिसने यह समझा है कि ईश्वर ही करता है और जीव अकरता उसका पैर कभी बेताल नहीं पड़ सकता इंग्लिशमैन जिसे स्वाधीन इच्छा फ्री विल कहते हैं वह उन्हीं ने दे रखी है जिन लोगों ने उन्हें नहीं पाया उनमें अगर इस स्वाधीन इच्छा का बोध न होता तो उनसे पाप की वृद्धि हो सकती थी अपने दोषों से मैं पाप कर रहा हूँ यह ज्ञान अगर उन्होंने न दिया होता तो पाप की और भी वृद्धि होती जिन्होंने उन्हें पा लिया है वे जानते हैं स्वाधीन इच्छा नाम मात्र की है वास्तव में वे ही यंत्री हैं मैं केवल यंत्र हूँ वे ही इंजीनियर हैं। मैं गाड़ी